संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व भिष्म द्वारा भगवान की स्तुति राजा जनमेजय ने पूछा मुनिभर बाणसैया पर पड़े हुए पितामा भिष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का परित्याग किया उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की वह जी ने कहा राजन तुम पवित्र भाव से एकाग्र एवं सावधान होकर महात्मा भिष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए उस समय भीष्मी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे वेदों के ज्ञाता व्यास देवर्षि नारद देवस्थान वास्य अश्मक सुवंतु जैमिनी पैल पांड्य सांडिल्य देवल मैत्रेय वशिष्ठ कौशिक विश्वामित्र हरीत लोमस दत्तात्रेय बृहस्पति शुक्र चवन कुमार कपिल वाल्मीकि तुम्बूकूरु मौद्गल्य परशुराम तेरबिंदु विप्लाद वायु संवर्त पुलह कच कश्यप पुल्च क्रतु दक्ष पराशर अंगिरा क्य गौतम गाधम्य विभा मांडव्य धौम्र कृणाणु कृष्णानु भौतिक उलुक, मारकंडे भास्करी और पूरण ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा सम दम आदि गुणों से संपन्न थे जी को घेरे हुए थे इन ऋषियों के बीच में भिष्म ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे सरसैया पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान कृष्ण की आराधना की इच्छा से जिस का प्रयोग करना चाहता हूँ वह विस्तृत हो या संक्षिप्त उसे सेवन कर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो जो स्वतः शुद्ध है जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है जो सबसे विलक्षण अंश स्वरूप है और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्ठी हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्रीहरि पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनका न आदि है न अंत उन्हें न देवता जान पाते हैं न ऋषि एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं सिद्धों और बड़े बड़े नागो का भी उन्हें से प्रादुर्भाव हुआ है देवता और देवर्षि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं, किंतु वे भगवान नारायण कौन हैं, कहाँ से आए हैं इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव देवधान गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्पों में से किसी को नहीं है उन्हें से संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है जैसे डोरे में मन के पिरोय होते हैं उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं भगवान कभी नष्ट न होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान हैं। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में माला संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है जब उन्हें की रचना है उन श्रीहरि के हजारों मस्तक हजारों पैर तथा हजारों नेत्र है हजारों भुजाओ हजारों मुकटो तथा हजारों मुखों से वेदे दिप्यमान रहते हैं वे ही इस जगत के परम आधार हैं उन्हें को नारायण कहते हैं वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम है वाक और अनवाकों में मंत्र और ब्राह्मणों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है वह सत्कर्मा भगवान वासुदेव ही है वे ही शाम संज्ञक ऋचाओ के परमार्थ तत्व हैं विशुद्ध अंतकरण में उनका नित्य निवास साक्षात्कार होता है वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं श्री कृष्ण बलभद्र प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त चार दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नृत्य तप नैतिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है वे ही सबके भीतर विराजमान है वे सबके आत्मा सबको जानने वाले सर्व स्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं जैसे अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देव की देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए जिन्हें वसुदेव के सकाश से प्रकट किया था संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्मरूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है जिनका पराक्रम इंद्र और वायु से बहुत बढ़कर है जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगान्त के समय संकर्षण कह जाए हैं उन उपासनी परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रगट हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं जग्यादि कर्मों में लगे हुए अन्य भक्त जिन परमात्मा का यजन करते हैं जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं जिनमें ही संपूर्ण प्रजा स्थित है पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही है जो परमार्थ सत्य स्वरूप और, सत और, और अंत नहीं है जिन्हें न देवता है न ऋषि अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता असुर गंधर्व सिद्ध ऋषि तथा नागण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि हैं जो जन्म मरण से परे प्रय एवं सनातन देवता हैं तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि की पहुंच के बाहर हैं उन भगवान नारायण की मिश्रण लेता हूँ जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम कहते हैं उन परमात्मा की मैशरण ग्रहण करता हूँ जो सुवर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संघारक है एक होने पर भी जिन्हें अधिती देवी ने अपने अपने गर्भ से से बाहर के रूप में प्रकट किया, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो कलाओं शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है जो अज्ञान महान अंधकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चंगुल से छूट जाता है उन रूप परमेश्वर को नमस्कार है उपत नामक वृहत यज्ञ के समय अग्न काल में तथा महायाग में ब्राह्मण बिंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तमन करते हैं उन वेद भगवान को नमस्कार है ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय है पांच प्रकार का भविष्य जिसका स्वरूप है गायत्री आदि सात छंद ही जिसके सात तंतु हैं उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है चार चार दो पांच और दो अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है आश्रावसठ यज यज्ञ ये जजाम है वसठ इन होम होमस्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है जो यजुह नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांवना भरी वाणी है उन स्त्रोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है जो हजार वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पाख वाले पंछी के रूप में प्रकट हुए थे उन संघ रू, रूप हंस रूप परमेश्वर को प्रणाम है पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शरीर की जोड़ है स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है जिन्होंने तीनों लोगों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था उन वीर स्वरूप भगवान को प्रणाम है जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेष नाग के हजार फनों से बने हुए पलंग पर शयन के, के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं उन सत्स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जो भिन्न भिन्न धर्मो का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं उन धर्म में भगवान को प्रणाम है जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है बड़े बड़े महर्षि जिनके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है उस तो क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है जो जागृत स्वप्न और स्वसुप्ति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं गुणों के कारभूत सोलह विकारों से आवृत्त होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें उक्त सोलह विकारों के साथ ही और उनसे निर्लिप्त सत्रहवा तत्व पुरुष मानते हैं उन परमात्मा को को नमस्कार है, जो नींद जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है पाप और पुण्य का छय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त एवं शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं उन मोक्ष रूप परमेश्वर पर प्राणियों का संहार करते हैं उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वाल मुकुंद है उन कमल रूप धारी परमेश्वर को प्रणाम है जिनके हजारों मस्तक है जो अंतरयामी रूप से सबके भीतर विराजमान है जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है जो चारो समुद्रों के मिलने से एकणों हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है शरीर की संधियों में नदियां हैं और उधर में चारों समुद्र हैं उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है और सिलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं उन दृष्टारूपी परमात्मा को प्रणाम है जिन्हें कोई भी काम करने में नहीं होती का को है तथा जो वैकुंठध धाम के स्वरूप है उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भर कर, धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में इक्कीस बार संघार किया कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो अपने को प्राण अपान आदि पांच स्वरूपों में व्यक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मांस ऋतु अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रणय करते रहते हैं उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है ब्राह्मण जिनके मुख है संपूर्ण क्षत्रिय जात भुजा है वैश्य जंघा एवं उदर है और शुद्ध जिनके चरणों के आश्रित है उन चातुर चातुर्वर्ण रूप परमेश्वर को नमस्कार है अग्नि जिनका मुख है स्वर्ग मस्तक है आकाश नाभि है पृथ्वी पैर है सूर्य नेत्र है और जिशाए कान है उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है जो काल से परे है यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं किंतु जिनका आदि कोई कि को आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं उनके उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है जो अन्य जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष भोज्य चोस्य लेस्य चार प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्य का अंत करने वाला था उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी-बड़ी दि गैत्य और जिनके आयुध थे, उन रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है, जिन्हें न न न न देवता ना गंधर्व दैत्य और दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेष नाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं उन वीरूप परमेश्वर को प्रणाम है जो श्रेष्ठ परंपरा की रक्षा के लिए सम्पूर्ण प्राणियों को स्नेह पास में बांधकर मोह में डाले रहते हैं उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है अन्न में आदि पांच कोशों में स्थित अंतर्तम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं उन ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म को प्रणाम है जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है जिनके बुद्धि नेत्र सब व्याप्त हो रहे हैं, तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है उन परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण करते हैं लंबोदर शरीर वाले हैं, तथा जिनका कमंडलो ही तुड़ीर का काम देता है उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी है जिनके तीन नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण है जिनमें क्रोध द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है जिनके भीतर सब कुछ रहता है जिनसे सब उत्पन्न होता है जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है सब और सब और व्यापक हो रहे हैं और सर्व सर्वमय हैं, उन सर्व आत्मा को प्रणाम है इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भू जगदेश्वर आपको नमस्कार है आप पांचों भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है ऋषिकेश आप सबके जन्मदाता और संहार करता है आप किसी से पराजित नहीं होते मैं तीनों लोगों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता मैं तो तत्व से आपका जो सनातन रूप है पृथ्वी की ओर लक्ष्य रखता हूँ स्वर्ग लोग आपके मस्तक से पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोग आपके तीन पगों से व्याप्त है आप सनातन पुरुष है दिशाएं आपकी भुजाए सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के के सातों लोगों को व्याप्त कर रखा है, है, है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली शरीर पर दे रहा है। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह दस अश्वेद यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक में नहीं पड़ता इन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्ही का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सजता की भवर से पार उतारने के लिए आठ की नाव के समान है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी है जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है हरि ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के के के समय प्राणों के लिए खर्च के समान है संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औसत के तुल्य है तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं जैसे सत्य में है जैसे सारा संसार विष्णुमय है जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए देवताओं में श्रेष्ठ कमल भगवान श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूं हूं, और को प्राप्त करना चाहता हूं। जिससे मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो नारायण ही पर ब्रह्म है नारायण ही परम तप है नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है वैश्व कहते हैं जी का मन भगवान कृष्ण में लगा हुआ था उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नम कृष्णाएं कर उन्हें प्रणाम किया भगवान भी अपने योग बल से भिष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यप्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोगों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए जब भी जी का बोलना बंद हो गया तो वहां बैठे हुए महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद भर कर गदगद की स्तुति की फिर वे धीरे धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी का भक्तिभाव देख कर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे श्री कृष्ण और सात की एक रथ पर चले दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे सुनते जा रहे थे कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे